चक्षु के द्वारा अगर घटर रूप को देखना है तब ये वाक्य कैसे कहेंगे वृत्ति चक्षु चक्षु।, चक्षु चक्षु चक्षु संयुक्त समवाह्य एक कारण होगा और स्पर्श के चौगिंद्रिय के द्वारा उष्णत्व का ज्ञान करने के लिए चौगिंद्रिय के द्वारा उष्णत्व वृत्ति ृत्तिषय लौकिक्यक्ष प्रति कारण खारं हो ठीक है। और सुखत्व सुखत्व का अगर सुखत्व का प्रत्यक्ष किसे होगा मन से तो सुखत्व का मानस प्रत्यक्ष होने के लिए कैसा कहेंगे द्रव्य लौकिक विषय मानव मानस ज्ञानम प्रति तो संयुक्त यहाँ कौन किसके साथ संयुक्त तो हुआ आत्मा उसमें समवेत तो कौन होगा सुख और उसमें समवेत तो हो जाएगा सुखक आगे रसन घ्राण रसन और घ्राण के लिए रसन घ्राण यस्तु रस गंध तदगत जाति ग्राहक अभी रसन और घ्राण इसके द्वारा जब ग्रहण करेंगे रसन इंद्रिय जब ग्रहण करेगा वहां विशेषता किम निरूपित तो वृत्ति होगा तो रसन इंद्रिय से ग्रहण करना है वृत्ति मतलब विशेषता कहां रहेगी अब विशेषता विषय में ही रहेगा द्रव्य में रहेगा विषयता जब हम रसन इंद्रिय कहते हैं द्रव्य समवे तो विषयता रहेगा रसन इंद्रिय द्रव्य को ग्रहण करेगा रस को ग्रहण करेगा तो रस को जब ग्रहण करेगा तब द्रव्य समवयत होगा तभी तो रसन इंद्रिय के द्वारा जब हम कहेंगे रस को ग्रहण किया रसत्व तो को तो और अलग है जब रसन इंद्रिय के द्वारा रस को ग्रहण करेगा तब कैसा कहेंगे वाक्य राशन राशन रसन जाति रासन अण् हो जाएगा तो रासन रासन प्रत्यक्ष रसना ये द्रव्य समवेत वृत्ति हम रस का ग्रहण कर रहे हैं रस द्रव्य समवेत है तो द्रव्य समवेत वृत्ति हुआ इसी प्रकार की अगर हम रसत्व का ग्रहण करेंगे मधुरत्व का ग्रहण करेंगे समगर्था समगर्था राशन नहीं तो राशनत्व कहने से भी होगा क्योंकि रसनया जातम इति राशनम तो राशनम किम कहते हैं प्रत्यक्ष तो वहां हम कर्मधारा कर देते हैं हम प्रत्यक्ष नहीं कहेंगे तो खाली हो और चलेगा राशनत्वावच्छिन्नम प्रति कारण तो, तो, तो, हो जाएगा यहाँ संयुक्त तो किसका किसका बीच में संयोग हुआ रसन इंद्रिय का विषय तो भी रसत्व है द्रव्य के साथ रसन इंद्रिय का द्रव्य के साथ होगा और उस द्रव्य में समव्यत कौन होगा रसा, और उसमें समवेत इसको यहाँ कहते हैं रसन ग्रहण वस्तु रस गंध तदगत जाति ग्राहक रसन के द्वारा रस ग्रहण होगा ग्रहण के द्वारा गंध ग्रहण होगा और तदगत जाति का भी ग्रहण होगा जब रसन इंद्रिय के द्वारा रस का ग्रहण होगा तब द्रव्य वृत्ति लौकिक विषयता होगा ना द्रव्य समवेत वृत्ति होगा ना द्रव्य समवेत समवेत वृत्ति होगा द्रव्य समवेत वो द्वितीय है और जब रसन इंद्रिय के द्वारा रसत्व का ग्रहण करेंगे वो तृतीय तो इसी को कहते हैं रसन तो ग्रहण वस्तु रस गंध तदगत जाति ग्राहकत्वेन द्वितीय द्वितीय तृतीय तृतीय तत्र अच्छा ृतीयर एवं त्रेतुता वाच्यांद्रिय के साथ शब्द सेम सन्नीक क्योंकि श्रवण इंद्रिय स्वयं आकाश हो गया और शब्द आकाश में रहेगा और श्रवण इंद्रिय वही शब्दों को ग्रहण करेगा जो श्रवण इंद्रिय अवच्छिन्न मतलब श्रवण इंद्रिय में जो रहेगा और दूर वाला शब्द को ये ग्रहण नहीं करता वो तो बिचितरंग न्याय न नहीं तो कदम मुकुलन न्याय न आएगा प्रवाह होकर के जो होगा श्रवण इंद्रिय में उसी को ग्रहण करेगा ऐसे न्यायिक लोग वेदांति लोग होंगे श्रवण इंद्रिय जाता है न्यायिक लोग शब्द आता है कैसे स्रोत इंद्रिय आकाश है स्रोत्र पूरा आकाश नहीं है मतलब स्रोत्र अवचिन्न जो आकाश है उसी को ही इंद्रिय कहा जाएगा अर्थात श्रवण इंद्रिय स्वयं ही आकाश है पूरा आकाश नहीं है अवचिन्न आकाश है तो श्रवण इंद्रिय आकाश है और आकाश में शब्द रहेगा अर्थात श्रवण इंद्रिय में शब्द रहेगा कभी इंद्रिय और शब्द तो इंद्रिय हो गया आकाश उसमें शब्द क्या सन्निक होगा तो श्रवण इंद्रिय आकाश रूपत्व शब्द तो से आकाश गुण तो न आकाश गुणत्व तो न में षठी है तो ष्ठी हटाने से आकाश गुण समास कैसे कहेंगे आकाश गुण शब्द आकाश का गुण है तो होने से श्रवण सम्रवण इंद्रिय के साथ शब्द का समवायस निकर्ष होगा आगे शब्द वृत्ति शब्द शब्दत्व दुट गया शायद शब्द वृत्ति शब्दत्व और कत्व खत्व आदि जाति क एक शब्द है शब्द स्रोत्र ग्राह्य कव में जितने अगर बहुत उच्चारण होंगे सभी क में तत्व रहेगा इस प्रकार ख खो में खत्व रहेगा शब्द में शब्दत्व कहते हैं शब्द में रहने वाला जो शब्दत्व तत्व खत्व ये सब जाति को विषय करने वाले श्रावण प्रत्यक्ष श्रावण जैसे मानस प्रत्यक्ष होता है जैसे श्रावण श्रावण प्रत्यक्ष अभी शब्दत्व के लिए सनिकर्ष क्या हो जाएगा ठीक है सम्दत्व द्रव्य कहा है यहाँ मतलब आकाश है किंतु स्वयं तो इंद्रिय आकाश आकाश हो गया अभी इंद्रिय के साथ शब्द का क्या सन्निकर्ष होगा और इंद्रिय के साथ अर्थात श्रवण इंद्रिय के साथ का समवेत शब्द तो का यहाँ द्रव्य द्रव्य का संयोग ही नहीं है क्योंकि एक तो आकाश श्रवण इंद्रिय हो गया वो तो द्रव्य है किंतु दूसरा तो गुण है शब्द इसलिए यहाँ संयोग और नहीं रहेगा यही समवेत समवाय स निकर्ष नहीं, नहीं तो समवेत तो समवाय स दे दिया शब्द वृत्ति शब्दत्व कत्व, खत्व आदि जाति विषय का श्रावण प्रत्यक्ष में समवेत समवायस्य हेतुता। अच्छा द्रव्य वृत्ति लौकिक विषय विषय कौन बन रहा है वो द्रव्य है तो गुण गुणवृत्ति लौकिक विषय था आप कहीं गुणवृत्ति लौकिक विषयता संबंध है ना ये नावण प्रत्यक्ष प्रति आप कहेंगे समवाय से हेतु था समवाय कारण और तो समवाय कारण हो जाएगा आगे अभाव प्रत्यक्ष अभाव प्रत्यक्ष के लिए क्या सन्निकर्ष होता है विशेषण विशेष दे दिया विशेषण विशेष्य भावो नाम विशेषणता सन्निकर्ष विशेषण विशेष्य भाव क्या है कहते हैं विशेषणता सन्निकर्ष विशेषणता सन सन्निकर्ष होगा विशेष्यता आगे पृष्ठा में देखिए अच्छा गया अच्छा छियासी आठ छह दीपिका में द्वितीय पंक्ति ऊपर में विशेषण विशेष्य भाव यही सन्निकर्ष हुआ ये क्या कहते हैं विशेषण विशेष्य स्वरूप में अभी भूतल में घटा भाव है अभी भूतल में घटा भाव ये दोनों का बीच में मतलब अभी चक्षु के द्वारा हम जब घटाभाव का दर्शन करेंगे चक्षु पहले भूतल के साथ सन्निकर्ष करेगा आगे फिर चक्षु घटाभाव के साथ सन्निकर्ष करेगा तभी तो चक्षु भूतल के साथ क्या संबंध होगा संयोग तभी तो वह संयोग सन्निकर्ष के ऊपर और अभी भूतल और घटाभाव ये दोनों का बीच में जो संबंध है वो कहते हैं विशेषणता तो अर्थात तो घटाभाव को देखने के लिए संयुक्त विशेषणता तो इस निकर्ष होगा जो विशेषणता कहते हैं ये क्या चीज है उसको दीपिकाकार कहते हैं विशेषण विशेष भाव भाव अर्थ तो में तल प्रत्यय कर दीजिए तो हो जाएगा विशेषणता अथवा विशेषता ये क्या चीज है कहते हैं विशेषण विशेष स्वरूप अतिरिक्त अर्थात तो विशेषणता ये जो सन्निकर्ष कहते हैं ये क्या चीज है कहते हैं विशेषण ही है अर्थात कुछ अलग पदार्थ तो नहीं है इसलिए कहते हैं कि स्वरूप संबंध से रहता है भूतल में घटाभाव बीच में संबंध क्या है कहते हैं विशेषणता ये विशेषणता क्या है कहते हैं विशेषण का रूप ही है वो तो इसलिए कहते हैं स्वरूप संबंध से हम कहते हैं ना अभाव स्वरूप संबंध से रहते है अर्थात ये प्रतियोगी स्वरूप ही है विशेषण अथवा भूतल हो गया विशेष अगर आप या को कहेंगे विशेषता तो भूतल रूप भी है विशेषण रूप अर्थात हम केवल घटाभाव रूप है हम केवल कल्पना करते हैं कि ये के संबंध है दोनों का बीच में किंतु तो वास्तव तत्स्वरूप इसलिए वो, वो संबंध को स्वरूप संबंध कहते थे अभाव स्वरूप संबंध से रह जाते जा अर्थात तो वो स्वरूप अर्थात या तो प्रतियोगी का स्वरूप होना चाहिए नहीं तो अनुयोगी का स्वरूप हो जाएगा अनुयोगी स्वरूप कहने से विशेष्यता संबंध का विशेष्यता और अगर हम प्रतियोगी रूप लेंगे तो विशेषणता से अर्थात वो विशेषण रूप विशेषण प्रतियोगी और वही विशेषणता ही अभी सन्नीकर्षक है कैसे तो तो हाँ स्वरूप स्वरूप संबंध अर्थात ये विशेषण स्वरूप से कुछ अलग नहीं है विशेषण में विशेषणता रहता है और वो विशेषणता हो गया दोनों का बीच में संबंध और वो विशेषणता क्या है कहते विशेषण रूप ही है तो इसलिए इसको स्वरूप संबंध कह देते हैं अथवा विशेष रूप भी ले सकते हैं अर्थात ये संबंध क्या है कहते हैं भूतल स्वरूप ही वो संबंध है कुछ अलग नहीं है अच्छा किरणावली में चतुर्थ पंक्ति विशेषण विशेष्य भाव अर्थात तो विशेषणतात्मक विशेषतात्मक स्य, दोनों प्रकार की हो सकता है विशेषणता अर्थात विशेषणात्मिका उसी को और स्पष्ट करते हैं विशेषणता क्या है कहते हैं विशेषण रूप ही है और विशेष्यता क्या है कहते हैं विशेष्यात्मिका अर्थात विशेष्य रूप ही है न तो अतिरिक्त इतो न गौर ये कोई अतिरिक्त नहीं है तो अर्थात विशेषण से विशेषणता कोई भिन्न नहीं है वही विशेषण ही सन्निकर्ष हो जाता है संबंधित से भिन्न नहीं, हाँ, तो नहीं है अभाव तो है हाँ अभाव भिन्न है अभाव भिन्न है किंतु अभाव और अधिकरण के बीच में जो संबंध है वो भिन्न नहीं है अभाव भिन्न है संबंध ये हुआ धर्म हो गया अभाव आप अभाव को भूतल में रख रहे हैं ना धर्म अर्थात आप धर्म धर्मी का बीच में संबंध है तो धर्म कौन है ये पूछते है ना धर्म अभाव घटा भाव को भूतल में रख रहे हैं तो धर्म हो गया घटा भाव भूतल हो गया धर्मी दोनों का बीच में संबंध विशेषणता संबंध अभावत्व आवचिन्न अभावत्व तो अव आपका विषय क्या है कहते हैं घटा भाव तो घटा भावत्व अब अच्छिन्न कहेंगे घटा भावत्व क्या है ये कोई जाति नहीं है क्योंकि अभाव अच्छा, में जाति नहीं रहेगा ये धर्म है घटा भावत्व आप न कहेंगे अच्छा पाठ चलता था इक्यासी में देखिए विशेषण विशेष्य भाव भाव के जगह में आप तल कर देंगे तल और हो जाएगा विशेषणता विशेषता ये क्या है कहते हैं नाम विशेषणता सन्निकर्ष तो जब ये सन्निकर्ष को कहना पड़ेगा कहते हैं पंचविध सन्निकर्षा नाम ऊपरी विशेषणता योजनिया पांच सन्निकर्ष कहेंगे उसके मतलब जहां जैसे हैं उसके बाद विशेषणता जोड़ देंगे ये पांच सन्निकर्ष किसके साथ कहते हैं अधिकरण को देखने के लिए तो ये अगर भूतल में आप घटाभाव देख रहे हैं पूरा सन्नीकर्ष क्या होगा संयुक्त विशेषणता अगर आप रूपत्व में द्रव्यत्व का अभाव देखेंगे रूपत्व में द्रव्यत्व रहेगा क्या तो क्या सन्निकर्ष अभी होगा संयुक्त समवेत समवेत विशेषणता क्योंकि रूपत्व तक तो पहुंचने के लिए आपको सन्निकर्ष कहना पड़ेगा आगे विशेषणता जोड़ देंगे तो जिसमें देखेंगे अधिकरण के लिए सन्निकर्ष पहले निरूपण कर देंगे आगे विशेषणता विशेषता जोड़ देना है पंचविध तो सन्निकर्षा नाम ऊपरी विशेषणता योजनिया तथा ही द्रव्य अधिकरण अभाव प्रत्यक्षे। अगर चक्षु के द्वारा देखते हैं द्रव्य को द्रव्य अधिकरण अभाव प्रत्यक्षे। समाज कैसे कहेंगे द्रव्यम अधिकरण यश्य कश्य अभाव द्रव्याधिकरण और अभाव इसमें कैसा समास होगा द्रव्यम अधिकरणम यश्य कश्य तो फिर उसके साथ क्या समास होगा कर्मदार द्रव्य अधिकरण अभाव आगे तस्य प्रत्यक्ष तो द्रव्य अधिकरण का अभाव प्रत्यक्ष के लिए कभी अधिकरण बन गया द्रव्य तो सन्निकर्ष क्या होगा संयुक्ता विशेषणता द्रव्य अधिकरण का अभाव संयुक्त विशेषणता और द्रव्य समवेत अधिकरण का अभाव प्रत्यक्ष के लिए आगे जाएंगे तो पूर्व निष्ठा होगा ना से क्या होगा विशेषणता द्रव्य समवेत अधिकरण का प्रत्यक्ष संयुक्त समबेत विशेषणता इंद्रिय के साथ संयुक्त होगा और द्रव्य अच्छा ये दे दिया द्रव्य समवेत अभाव प्रत्यक्ष द्रव्य समवेत अधिकरण अधिकरण कौन बन रहा है द्रव्य समवेता तो इसका दृष्टांत क्या हो सकता है अभाव हाँ। द्रव्य समवेत अधिक रूप हो गया। का द्रव्य अधि... अधि... में घटा अभाव अर्थात हमको अधिकरण द्रव्य समवेता बनाना है रूप बनाना है उसमें अभाव आप किस तरह देख करके ले लीजिए पहला में द्रव्य अधिकरण का अभाव अर्थात द्रव्य ही अधिकरण बने जी अभाव का अभाव कहाँ दिखेगा अधिकरण कौन है द्रव्य अधिकरण द्रव्य हो गया तो द्रव्य अर्थात भूतल ले लीजिए नदी ले लीजिए पर्वत ले लीजिए जिसका अभाव हो सकता है घट का अभाव हो सकता है हो तो गया द्रव्य अधिकरणों का अभाव और आगे दे दिया द्रव्य समवेत अधिकरण का अभाव अर्थात द्रव्य समवेत होगा अधिकरण अर्थात रूप हो जाएगा अधिकरण घटत्व तो हो जाएगा अधिकरण उसमें कोई अभाव देखेंगे आगे कहते हैं द्रव्य समवेत आगे पंक्ति दिया द्रव्य समवेत समवेत अधिकरण का अभाव प्रत्यक्ष अभी अधिकरण कौन बन रहा है रूपत्व इत्यादि द्रव्य समवेत समवेत वो अधिकरण है रूपत्व में किसका अभाव देख सकते हैं घटा भाव देख सकते हैं रूपत्व में घट नहीं रहेगा तो होने के लिए अभी सन्निकर्ष क्या होगा रूपत्व आप अधिकरण के लिए सन्निकर्ष कहेंगे आगे विशेषणता जोड़ देंगे दे दिया इंद्रिय संयुक्त सम वेत एक आर छूट गया इंद्रिय संयुक्त समवेत समवेत विशेषणता ये हो जाएगा यहाँ पर घट यदि द्रव्य होगा इसमें संशय क्यों इस प्रकार वाक्य कैसे होगा घट द्रव्य ही है इसलिए यदि का प्रयोग नहीं होगा अच्छा अच्छा मतलब यदि घट दृष्टांत बनेगा हाँ घट यदि द्रव्य होगा वाक्य गलत घट होगा इसमें जो रूप है तो।, तो फिर घट को दृष्टान्त तो कैसे बना रहे हैं यह है कि आपको एक अधिकरण और अधिकरण में एक अभाव किसको, बना किसको अधिकरण बनाएंगे वो तो, तो द्रव्य अधिकरण का हुआ द्रव्य तो अधिकरण का अभाव कहेंगे द्रव्य समवेद अधिकरण का अभाव कहेंगे आप जिसको बनाएंगे अगर घट को अधिकरण बनाएंगे उसमें आप पटाभाव देखेंगे तब संयुक्त विशेषणता क्योंकि अधिकरण तक आपको सन्निकर्ष कहना पड़ेगा आगे विशेषणता जोड़ देंगे अच्छा अभाव कोई भी हो अभाव वहां जो वहाँ संभव है जैसे कहेंगे कि घट, घट में घटकत्व तो का अभाव देखेंगे ये होगा क्या और नहीं होगा जो संभव है उसका अभाव के लिए विशेषणता अथवा विशेषता दोनों में से कोई एक निकट से ले लेंगे तो यहाँ तक तो ये यह कह दिए अर्थात तो समझा दिए आगे कहते हैं कि अगर ये नहीं होता जैसे कहेंगे कि अगर अयम वृक्ष है कपी संयोगी तो क्यों कहते हैं कि एत वृक्ष इस प्रकार के अगर साध्य क्या पता नहीं चलेगा इसलिए कहते हैं आगे दो तो जोड़ देना है अगर कोई मतुप है तो उसको हटा दीजिए नहीं तो, तो जोड़ दीजिए इसलिए कहते हैं संयोग स्थाने संयुक्त पदम घट नियम कह देते हैं आप इसको लट लीजिए हो जाएगा जब आप आगे आगे चलेंगे अगर संयोग है तो उसके स्थान पर संयुक्त तो कर दीजिए और समवाय स्थाने है समवयतम पदम घट अभाव प्रत्यक्ष स्थलं निर्वाह्यम संयोग को, को संयुक्त तो कर दीजिए समवाय को समवेत तो कर दीजिए आगे और जोड़ देंगे कि विशेषणता ये सामान्य नियम कह दिए अर्थात नहीं समझ करके नियम बच इस प्रकार की हमको नहीं होना है क्या थी निर्वाह निर्वहन करना चाहिए अर्थात तो समन्वय करना चाहिए निर्वाह्यम शब्द का अर्थ हो जाएगा कि ऐसे निर्वहन होना चाहिए अर्थात तो उन्नेयम कहीं कहीं कह देते हैं अर्थात तो ऐसे उह्यम विचार अनियम ऐसे विचार कर लेना चाहिए वह आगे दृष्टांत तो देते हैं यहाँ तक तो, तो कह दिए द्रव्य समवेत द्रव्य द्रव्य समवेत समत अभी दृष्टान्त देते हैं तथा तथा घट द्रव्य च। रूप द्रव्य में समवेत होगा घटत्व घट में पृथ्वीत्व भी रहेगा और रूप भी रहेगा तो ये तीनों हो जाएंगे घट द्रव्य समवेत अभी ये तीनों में नील अच्छा रूपाधिकम च तत्र अर्थात घट में जो नील रहेगा ये रूप हो गया ये द्रव्य संवेत तो हो जाएगा मीला दो पीतत्व तो अभाव नील में पीतत्व तो रहेगा नहीं रहेगा अभी हम घट नील रूप है घट में नील रूप में पीतत्व तो अभाव देख रहे हैं पीतत्व तो अभाव किस में देख रहे हैं नील रूप में अभी सन्निकर्ष क्या कहेंगे नील रूपों के लिए सन्निकर्ष क्या होगा संयुक्त समवाय आगे नील रूपों में हम पितत्व तो का अभाव देख रहे हैं अधिकरण तक तो पहुंचने के लिए सन्निकर्ष आगे विशेषणता जोड़ेंगे तो किस में देख रहे हैं, अच्छा आगे घटतत्व में पीतत्व रहेगा नहीं, नहीं।, नहीं रहेगा तभी घटत्व में पीतत्वाभाव अभी हम किसको विषय कर रहे हैं पीतत्वाभाव को कहाँ ये अभाव है घटत्व में क्या सन्निकर्ष होगा संयुक्त समवेत विशेषणता होगा क्योंकि घटत्व के लिए क्या विशेषण सन्नीकर्ष होगा समावय अब उसमें हम अभाव देख रहे हैं पितत्व तो का अभाव अभावेषणता जुड़ना है संयुक्त समवेत आगे चलेंगे तो पूर्व को निष्ठांत करना है किंतु क्योंकि वो हो गया संयुक्त समवेत विशेषणता तो अगर हम नील में पीतत्वाभाव देखेंगे तो नील नील को देखने के लिए क्या सन्गर्ष होगा नीलो नीलो, आ, तो संभव नील को नील संयुक्त समवाय होगा ये संयुक्त तो किसके साथ हो रहा है किसका किसका संयोग हो रहा है इंद्रिय और घट तो संयुक्त तो समवाय संबंध से हम नीलों को देख लिए अभी नील में पीतत्व तो नहीं रहेगा पीतत्व तो का अभाव रहेगा तो अभी संयुक्त समवाय हो गया था आगे और क्या जोड़ेंगे विशेषणता संयुक्त समवाय को समवयत करना पड़ेगा आगे जैसा चलेंगे पूर्व को निष्ठा करना है क्योंकि ये हो गया है समवयत विशेषणता ये सन्निकर्ष किसका किसका बीच में है आपका अभी विषय कौन है किसको देख रहे हैं तो किसका, किसका तो तो अभाव पीतत्व अभाव और चक्षु का बीच में सन्निकर्ष विशेषणता संयुक्त समवाये किसका बीच में सन्निकर्ष होगा चक्षु और नील तो उसमें अगर हम पितत्व अभाव को देखेंगे तो हर आगे विशेषणता सन्निकर्ष आएगा बताना जरूरी है विशेषणता वही उसका सन्निकर्ष है बताने के बताते हैं ना है सन्निकर्ष है ना पीतत्व विशेषणता अर्थात आप कहेंगे कि नील में हम पीतत्व भाव नहीं देख कर के अगर नील में हम रक्तत्व भाव देखेंगे अब इस प्रकार के कहते हैं तो इसलिए आपको ये सन्निकर्ष को दूसरों से भिन्न कहना पड़ेगा तो तब क्या कहना पड़ेगा आपका प्रतियोगी निरूपित ये कहना पड़ेगा अर्थात पीतत्व निरूपित जो संयुक्त समवयत विशेषणता पीतत्व भाव निरूपिता नाम निर्देश नहीं कर रहा अभी जब कह रहे हैं आप नाम निर्देश नहीं कर रहे अगर अगर आप कहेंगे कि जो पीतत्व भाव का सन्निकर्ष नील के साथ होगा रक्तत्व भाव का वही सन्निकर्ष नहीं होगा अलग होगा पीतत्वाभाव रहेगा नील में रक्तत्वाभाव भी रहेगा ये दोनों का किंतु संबंध अलग अलग होगा इसलिए कहेंगे पीतत्वा भाव निरूपित सन्निकर्ष रक्तत्वाभाव निरूपित सन्निकर्ष सन्निकर्ष किंतु होगा यही किंतु ये, ये सन्निकर्ष इसके द्वारा निरूपित ये सन्निकर्ष इसके द्वारा निरूपित नहीं सब तो कसा वस्त्र सुख रहा मतलब उठाने का समय जो अपना उठाएगा दूसरों का उठाएगा नहीं क्यों कहता निरूपित उसी को जानता है तो इसी प्रकार कहता प्रतियोगी और अनुयोगी के द्वारा ये संबंध निरूपित होता है नहीं तो संयोग संबंध सभी संयोग और द्रव्य का बीच में है तो भिन्न कैसे कहेंगे वो प्रतियोगी अनुयोगी के द्वारा होगा संबंध में कुछ भेद नहीं आ जाएगा प्रतियोगी अनुयोगी लेकर के ले संबंध में भिन्न कहेंगे चलती तो किसी किसको कलर का इतना होता है। तो ये लाल कलर है लेकिन इसको ये ऑरेंज का है वो तो भ्रांति अच्छा। ये तो प्रमा का बात हो रहा है वो तो भ्रांति हो गई वो तो तद अभावती तद प्रकार का ज्ञान वो भ्रम हुआ तो वहाँ अभी क्या है वो अभी यह कुछ रूप देख रहा है मान लीजिए की लाल को वो अभी पीत तो देख रहा है कभी तो वो इसी को पी तो कहेगा तो कहेगा तो इसको कहा जाएगा ये सन्निकर्ष से वो देख रहा है किंतु ये है, तो दबावती तथा तो क्योंकि सन्निकर्ष ये भ्रम में जो ज्ञान होता है ना वहां वो ज्ञान लक्षण सन्निकर्ष से होगा जो पदार्थ नहीं है ना उसके साथ सन्निकर्ष कैसे होगा इसलिए कहीं ज्ञान लक्षण सनिकर्ष स्मरण और स्मरण करके वहां कह देगा लौकिक का सन्निकर्ष वहां नहीं है इसलिए ब्रमा के लिए ही सन्निकर्ष आया भ्रमा में सन्निकर्ष नहीं होगा लौकिक सन्निकर्ष नहीं होगा अच्छा तत्र नीलादो पीतत्वाभाव घटत्वादि जातो पटत्वा भाव घटत्व में पटत्वा भाव रहेगा घटत्व में पटत्वा भाव रहेगा अभी ये पटत्वा भाव को किस अनिकर से हम देखेंगे क्योंकि ये पटत्वा भाव कहां रहता है घटत्व में अगर ये पटत्वा भाव घट में रहेगा वही पटत्वा भाव को जब घट में देखेंगे तो संयुक्त विशेषण होता और वही पटत्वा भाव को जब घटत्व में देखेंगे तो संयुक्त समवेत विशेषणता क्योंकि हमारा अधिकरण कौन है विशेषणता विशेषणता के बाद में हमारा अधिकरण कौन बन रहा है ना? न वो ही सन्निकर्ष वो वो कारण इस प्रकार की अच्छा घटत्वादिजातो पटत्व अभावते स अभाव संयुक्त समबत विशेषणता सन्नीकर्षेण गृह्यते क्योंकि आपका अधिकरण हो गया घटत्व तो वो हो गया संयुक्त समवेत उसमें आप अभाव देखते हैं एवं नीलत् नीलत्वादि जातो नीलत्वादि जाति के लिए क्या सन्निकर्ष होगा संयुक्त समवे समय समवाय अभी नीलत्व जाति में पीतत्व अभाव रहेगा रहेगा तो पीतत्व अभाव नीलत्व में देखने के लिए क्या सन्निकर्ष होगा विशेषण विशेषणता और वही पीतत्व तो अभाव को अगर आप नील में देखेंगे ता, ता नीले तो सही तो में और वही पीतत्व तो अभाव को घट में देखेंगे साँगे। साँगे तो संयुक्त विशेषणता तो अधिकरण के अनुसार ये परिवर्तन हो जाएगा नीलत्वादि जातो सव नील्वादिजा विशेषणता सन्निकर्षेन सबसेता घट समवेतम् नीलम तत्समत नील तद विशेषणताशेषणताबंधन पीतत्वाभावते तद्देषता पीतत् विशेषणता रहेगा पीतत्शेषण हुआ तो पीतत्व में विशेषणता ये रहेगा संक्षेप ये इस प्रकार के पूरा हुआ विशेषणता रहेगा? क्योंकि पीतत्वा भाव विशेषण कर रहे हैं हम नीलत्व को विशेष कर रहे हैं नीलत्व में पीतत्वाभाव तो पीतत्वा भाव को विशेषण कर दिए इसलिए पितृत्व भाव में विशेषणता वही सन्निकर्ष हो जाएगा अच्छा ठीक है इसी प्रकार की शीतत्व में घटा भाव देखेंगे शीतत्व में घटा भाव का अनुभव किस इंद्रिय से होगा तो इंद्रिय से होगा तो अभी कैसे क्या सन्निकर्ष होगा विशेषणता ये संयुक्त उससे पहले क्या इंद्रिय रखना पड़ेगा तो तो अब इंद्रिय संयुक्त तो संयुक्त संयुक्त विशेषणता तो इसी प्रकार के सुखत्व में दुखत्व का अभाव देखेंगे कैसा निकल सकेंगे आत्मसंवेद तो। अभी इंद्रियो के साथ संयोग होगा ना विषय के साथ संयोग लेना पड़ता है इंद्रियो के साथ हाँ मन मन संयुक्त हो गया आत्मा उसमें समबेत तो हो जाएगा सुख उसमें समवेत हो जाएगा सुखत्व उसमें दुखत्व का अभाव दुखत्व का अभाव घटा भाव कुछ भी नहीं अच्छा सरल चीज है बुद्धि थोड़ा थक जाने से थोड़ा ये होता है बात कुछ कठिन है अच्छा आगे हाँ ये मूल थोड़ा पढ़ लेंगे कल चक्षुषा आगे पढ़िए चुषा आगे, आगे? अभी रूपत्व के लिए क्या सन्निकर्ष हो होगा तो ये क्यों होगा रूपत्व को देखने के लिए संयुक्त समवेत समवाय ऐसे सन्निकर्ष क्यों होगा गट के रूपों किस समझ से किस समझ से समवाय समय आगे रूपों में चलेगा उसी को कह दिया पढ़िए रूपत्व आगे श्रोत्रेन्द्रिय क्या पदार्थ है आकाश है शब्द उसमें किस समंस रहेगा समवाय समं से इसलिए श्रोतेंद्रिय और शब्द दोनों का बीच में सन्निकर्ष क्या होगा समवाय सन्निकर्ष हो जाएगा इसको दे दिया पढ़िए आगे गुण गुणीनो समवायत यहाँ गुण कौन है शब्द और गुणी आकाश स्रोत अच्छा आगे शब्दत्व के लिए क्या सन्निकर्ष हो जाएगा समवेत तो समवयत समय आगे पढ़िए अच्छा आगे मधुरत्व में घटा भाव देखेंगे रसम इंद्रिय के द्वारा इंद्रिया मधुरत्व में घटावा क्या होगा सन्नीक ऐसी तो आगे पढ़िए इसका आगे तो भूतलों में भाव भूतल में जो घटाभाव रहेगा किस संबंध से रहेगा भूतल में घटाभाव को रख रहे हैं उसको देख नहीं रहे हैं विशेषणता समीकरण ये विशेषणता क्या चीज है विशेषण रूपी है इसलिए उसको स्वरूप संबंध कह देते हैं अर्थात संबंधी से कुछ और अलग पदार्थ नहीं है संबंधी विशेषण रूपी है संबंध से रहेगा नहीं इसी नहीं को स्वरूप संबंध कह देते हैं संबंध संबंध घटाभाव और भूतल का बीच में विशेषणता ही संबंध है तो उसका दर्शन करने के लिए चक्षु के द्वारा भूतलों तक पहुंच करके आएगा अभाव के लिए जाएंगे इसलिए चक्षु भूतल में संयोग आएगा किंतु वो दोनों का बीच में तो विशेषणता चक्षु और भूतलों का बीच में संयोग इसलिए वहां तक पहुंचने के लिए संयोग और विशेषणता संयुक्त विशेषणता हो आगे इसमें और कुछ ना। इसमें और एक देखिए पंचासी पृष्ठा में दीपिका ये नया एक लोग पंचासी पृष्ठा में दीपिका में नयायिक लोग अभाव प्रत्यक्षतः इंद्रिय से होगा ऐसा कहते हैं उसके लिए किन्तु तो अनुपलब्धि एक सहकारी प्रमाण मानते हैं अगर वो सहकारी प्रमाण नहीं होगा तो अभाव का दर्शन नहीं होगा ये अनुपलब्धि क्या है तो कहते हैं तृतीय पंक्ति में है ये न अनुपलब्धि है प्रमाणांतरत्म निरस्तम वेदांती लोग और भाटो लोग अनुपलब्धि को दूसरा प्रमाण मानते हैं वो लोग निराश कर देते हैं क्योंकि ये तो कहते हैं कि प्रत्यक्ष होता है तो यह अनुपलब्धि क्या चीज है यदि अत्र घटो अभी घटाभाव देख रहे हैं तो घटो वहाँ है नहीं है इसलिए कहते हैं घटो अभविष्य कौन सा लकार लिंग तो ये लिंग निमित्ते लिंग क्रियातिपत्त तो क्रियाया अनिष्पत्तों गम्य मनाया अर्थात नहीं है ऐसा जानने पर ही शब्द प्रयोग करेगा लिंग करेगा यदि अत्र घटो अभविष्य अर्थात घटो वहां नहीं है तभी लिंग लकार का प्रयोग होगा होगा तो फिर वहां लिंग लकार का प्रयोग नहीं होगा क्रियाया अनिस्पत तो गम्य चीज है नहीं तभी जाकर के कहेंगे लिंग प्रयोग करेंगे यदि घटो अभविष्य भवन क्रिया नहीं हो रहा है जानने पर ही जाकर के अभविष्य कहेगा तथा भूतलम इव अद्रक्षत भूतल जैसा दिखता है घट भी ऐसा दिखना चाहिए दर्शन अभावात नास्ती तो ये कहते हैं, दर्शन अभावात, दर्शन अभाव तो घट ज्ञान का अभाव घट ज्ञान अभाव तो इसको कहते हैं अर्थात ये घट ज्ञान अभाव होने से इसको कहते हैं इसलिए घट नहीं है घट ज्ञान अभाव हो रहा है घट ज्ञान नहीं हो रहा इसको कहेंगे बोलो अनुपलब्धि ये तर्कित प्रतियोगी विरोधी अनुपलब्धे हैं अच्छा तर्कित प्रतियोगी सत्व विरोधी ये थोड़ा पंक्ति देखेंगे अभी कहते हैं कि यदि घट दृश्यत यदि ही घट सियात तरी दृश्यत तो तर्कित अर्थात तो घट नहीं है घटाभाव है प्रतियोगी कौन है घट अभी घट का विद्यमानता को तर्कित तो। तर्क अर्थात तो नहीं होने पर भी कहते ना यदि बनिया भाव तरी धुमाभाविस्यात इसको कहते हैं तर्क तर्क कर्प करते हैं कहते हैं आरोप होता है अर्थात तो वो नहीं उसका विपरीत चीज है इस प्रकार की यहां अभी भूतल में घटा घट नहीं है घटाभाव है तो कहते हैं यदि घट इसको कहते हैं प्रतियोगी का आप तर्कों से आरोप कर रहे हैं इसको कहते हैं तर्कित प्रतियोगी तर्कित प्रतियोगी प्रतियोगी का सत्व सत्व अर्थात यदि सियात तो प्रतियोगी कौन हो गया घट घट और उसका सत्व कहेंगे यदि घट सियात यदि घट सियात तरी भवे दर्शन तो अर्थात अनुभव होता अभी यदि घट श्यात तर्कित प्रतियोगी से जो होता अर्थात उपलब्धि होता ये उपलब्धि जिसका विरोधी है यदि घट सियात तरी उपलब्धि तो तभी तर्कित घट का उपस्थिति को लेकर के हम तर्कित कर दिए उसका उपलब्धि उपलब्धि किसका विरोधी है अनुपलब्धि का उसी को कहते हैं तर्कित प्रतियोगी सत्व विरोधी तो तर्कित प्रतियोगी सत्व हो गया उपलब्धि प्रतियोगी का सत्व से तर्कित हो गया उपलब्धि का सत्व अर्थात तो अगर घट होता तो हमको उपलब्धि भी होता तो उसका विरोधी अर्थात तो उपलब्धि का विरोधी हो जाएगा अनुपलब्धि यह थोड़ा और कम दिए हैं वो लोग कहते हैं तर्कित प्रतियोगी सत्व अपना प्रतियोगी सत्व प्रसंजन प्रसंजित प्रतियोगी वो उसका लक्षण देते हैं यह थोड़ा कम दे दिया वो अनुपलब्धि है तो अनुपलब्धि अर्थात उपलब्धि का विरोधी ये उपलब्धि अगर प्रतियोगी होता तो ये उपलब्धि होता इसको कहते हैं वो लोग अनुपलब्धि ये अनुपलब्धिको सहकारी प्रमाण मानते हैं सहकृत अनुपलब्धे सहकृत इंद्रियण एवं अभाव ज्ञान उपपत्त अनुपलब्धे है प्रमाण अभाव ये लोग अनुपलब्धिको अन्य प्रमाण नहीं मानते हैं इंद्रिया से अभाव ज्ञान होगा अनुपलब्धि वहां सहकारी हो जाएगा वेदांतिक लोग कहते हैं अनुपलब्धि प्रमाण है अर्थात अनुपलब्धि से जैसे चक्षु से घट ज्ञान हुआ इसी प्रकार की अनुपलब्धि से घटाभाव ज्ञान होगा अनुपलब्धि से घटाभाव का ज्ञान होगा पहले आपको अनुपलब्धि चीज को होना चाहिए जो करण होगा उसको रहना चाहिए ये अनुपलब्धि क्या है वेदांति लोग हैं अज्ञान ये लोग कहते हैं कि घटाभाव का ज्ञान मतलब घट तो अभाव ज्ञान हो रहा है वेदांति लोग हैं घट अभाव ज्ञान नहीं है घट का अज्ञान अभाव अर्थात और अज्ञान ये दोनों अलग चीज चीजें कहते हैं कि घट का अज्ञान हुआ नहीं घटा भाव का ज्ञान हुआ ये दोनों अलग हो जाएगा ये घट का अज्ञान होने से घटा भाव का ज्ञान होगा ये घट का अज्ञान ये कैसे होगा अज्ञान किससे जाना जाएगा साक्षि. साक्षी साक्षी अज्ञान को देख लिया घटा ज्ञान हो गया साक्षी का होने से आगे फिर कह दिया प्रमाण हो गया साक्षी के द्वारा अज्ञान का मतलब भान हो गया अज्ञान का भान होने के बाद आगे कह देगा कि प्रमाता कह देगा घटा भाव है तो घटा भाव का ज्ञान के लिए अज्ञान जो कि साक्षी भाष्य है उसका संस्कार आ जाएगा प्रमाता में तो आगे तो ज्ञान के लिए ऐसे तो सर्व पदार्थ का जो सन्न सन्न का परमाता को ये सब अभाव का ज्ञान होना चाहिए तो होगा सब अभाव जाए अनुपलब्ध प्रमाण से प्रमाण तो ये, ये तो प्रमान से? प्रमान तो प्रमाता भी सब कोई भी भी। तो ये तो साक्षी साक्षी अज्ञान को जान करके संस्कार डाल दिया जैसे सुस्रुप्ति में मैंने सुख से सोया साक्षी इसको संस्कार डाल दिया प्रमाता कह देता है इसी प्रकार की यहाँ प्रमाण को साक्षी डाल दिया दे दिया प्रमाता को प्रमाता के कह देता है तो इसके साथ ये प्रत्यक्ष खंड ये पूरा हो भूतलम इव अध्यत भूतल जैसा एवल रिंग का प्रयोग है भूतल जैसा दिखता भूतलो तो दिखता है इसको में अगर घट यहाँ होता तो भूतल जैसा दिखता तो घटो किंतु दिखता है क्या नहीं, नहीं दिखता इसलिए कहते अध्रक्षत भूतल जैसे दिखता है घट दिखना चाहिए घटो अध्रक्षत भूतलो अध्रक्षित नहीं है भूतलम इव घटो अध्रक्षत यदि घट सियात तरी घटो अद्रक्षत गनोलिंग में प्रयोग किया अगर घट होता तो घट दिखता दृष्टांत दे दिया भूतल जैसा भूतल है तो भूतल दिखता है घट भूतलम इव अद्रक्षत अद्रक्षत का कर्ता कौन है घटम अर्थात मतलब अद्रक्षत मतलब अद्रक्षत यहाँ घट चैत्र ये क्या है ना ये कर्मणि प्रयोग भू धातु है ना ये, है न, ये तो घट अगर होता तो दिखना चाहिए ये तो अर्थात तो कर्मणि प्रयोग हुआ दिखना चाहिए घट घट देखना चाहिए नहीं धातु का कर्म बनेगा घट ये कर्मणि प्रयोग हुआ घटो दिखना चाहिए अगर घट होता तो भवन क्रिया का करता तो घट हो गया किंतु दर्शन क्रिया का करता घटो हो जाएगा घटो अद्रक्षित घट दिखना चाहिए ये कर्मणि प्रयोग हुआ ठीक है नहीं नहीं है है घट घट तो तो होता दिखना चाहिए, ऐसा क्यों यही अर्थात इसी को कहते हैं अनुपलब्धि प्रमाण हमको घट का अनुपलब्धि हुआ क्या है कैसे कहते हैं अनुपलब्धि हुआ आप उसको कैसे व्याख्यान करेंगे कहते हैं यही उसका उपाय है अगर घटा होता तो दिखता नहीं, नहीं है ये यही हकता था अनुपलब्धि होता घट का अनुपलब्धि हो रहा है इसको कहने के लिए ये शब्द इस प्रकार के व्यापार करेंगे कैसे अच्छा योग्यो अनुपलब्धि वो तो अगर धर्म उसमें होता तो दिखता है ऐसा नहीं कह पाएंगे <laughs> यहाँ थोड़ा इतना स्पष्ट नहीं दिया है वेदांत परिभाष में अनुपलब्धि में उसको और थोड़ा अच्छा स्पष्ट दिया है समझाया घट अभाव ज्ञान वेदांतियों के मत में घट का, वै। का, का अनुपलब्धि होने से घट अभाव का ज्ञान होगा घट अनुपलब्धि क्या है इसके लिए वाक्य प्रयोग करते हैं यदि घट सियात तरी उपलब्धि है तो अभी घटाभाव का बात ही नहीं है यदि घट तरी उपलब्ध्य इसका अर्थ क्या है कि हमको घटका अज्ञान हो रहा है क्योंकि उपलब्ध अर्थात घटक का ज्ञान होना चाहिए तो हमको घटक का ज्ञान नहीं हो रहा तो हमको घटक का अज्ञान हो रहा है ये वाक्य घटाभाव को नहीं कह रहा है ये घटक अज्ञान को कह रहा है क्योंकि हमको घटका ज्ञान नहीं हो रहा नहीं घटका ज्ञान नहीं हो रहा तो क्या हो रहा है हमको घटका ज्ञान नहीं हो रहा है तो घटा भाव का ज्ञान नहीं नहीं घटका अज्ञान हो रहा है ये कर्ण बनेगा आगे उसे घटाभाव का ज्ञान तो इसको अनुपलब्धि कहते हैं वेदंत विचार दिया ओम शंकर शंकराचार्य अंकेश राज